जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पेकर भाग दस बीजाम बीज संस्कार हर मानव के जीवन में जन्म से लेकर आखिरी सांस तक संस्कार ही होते रहते हैं इसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं जब हमारा जन्म होता है उस समय हमारी मुक्ति कैसी होती है बंधु होती है जन्म के समय किसी भी बच्चे की और जब मृत्यु होती है तो खुली होती है क्या कारण है कार्य कारण के भाव के बिना कोई कार्य घटित होता ही नहीं इसका मतलब है जरूर कारण है इस बंधु मुठ्ठी में ईश्वर ने क्या दिया तीन बातें दी एक दिया व्यक्तित्व जो हमारा खुद का है जो हमारा खुद का है जन्म के समय ही हमें मिलता है हम आगे बढ़ेंगे राह हमारी होगी राह हमारी होगी दूसरे की नहीं होगी संत महात्मे राह नहीं दिखाते राह तो हमारे पास है प्रकार डालते हैं क्या डालते हैं प्रकाश डालते स्तंभ होते हैं व्यक्तित्व तो मिलता है जिस काम के लिए भगवान ने यहां भेजा वह व्यक्तित्व अनजोग आप करते हैं वो क्या है व्यक्ति वो क्या है व्यक्ति मत्व यह संस्कार से आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या पढ़ा हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोन करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोन करता है कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं खेती करना चाहता हूं क्यों क्योंकि अंदर से समाधान नहीं है आनंद नहीं है मैं बहुत चिंतित हूं मैं निकलना चाहता उसकी आत्मा तरफ नहीं है इसका मतलब है ये इंजीनियर व्यक्तिमत्व है व्यक्तित्व तो कौन है किसान जिसके लिए ईश्वर ने भेजा वो नहीं किया जिसके लिए नहीं भेजा वो किया वही व्यक्ति साथियों दो दायित्व दिए हैं भगवान ने एक दिया है बंदमुख्ठी में कि इस दुनिया में जाकर उन लोगों की सेवा कर उन लोगों के लिए काम कर जो पीड़ित है शोषित है दुखी है कष्टी है जिनका कोई नहीं जिनका कोई नहीं उनके लिए काम कर दूसरा दायित्व तो दिया कि ईश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति तेरे लिए रखी है आप उसका विनाश कर रहे हो वो बंद करके प्रकृति को पुनः स्थापित कर यानी उसका सौंदर्य पुनस्थापित कर अगर भगवान ने हमारे हाथ में दो दायित्व तो दिए तो हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो शोषित है पीड़ित है चिंतित है कष्टी है शोषित है जिनका शोषण होता है जिसको कोई सम्मान नहीं देते जो आत्महत्या कर रहा है जो कैंसर से मर रहा है डायबिटीज से मर रहा है हार्ट अटैक से मर रहा है उन लोगों के लिए काम करे या पेट भरे पेट वालों के लिए काम करे किसके लिए काम करे तो सोचिए पैसे के लिए कितना पैसा चाहिए दो समय की रोटी के लिए कितना पैसा चाहिए सारा पाप करके भ्रष्टाचार करके सारा कुव्यवहार करके जितना पैसा कमाते हो ऊपर जाने जाने का पासवर्ड है आपके पास यही रखना पड़ता है तो क्यों इतना सारा बवाल निजी जीवन में सारा साम्राज्य खड़ा करना इसका मतलब है हम आए एक काम के लिए कर रहे गलत गलत मैंने पहले दिन कहा था कि ईश्वर ने प्रकृति को पहले भेजा बाद में मानव को भेजा उपभोग के लिए नहीं उपभोग के लिए नहीं उपयोग के लिए जितनी निजी जीवन में अत्यावश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए अनावश्यक नहीं तो पहले दिन मैंने बताया क्या क्या सूची बनाइए क्या क्या छोड़ सकते उसकी सूची दी है आपने भगवान के व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यहां भेजा है जो हमने क्षतिग्रस्त किया साथियों यह व्यक्तित्व कब तक अक्षुन्ण रहेगा जब तक संस्कार ठीक हो गए गलत संस्कार व्यक्तित्व तो को व्यक्ति में रूपांतरित करता है गलत संस्कार अनुआ वही हुआ है, है। पाठशालाओं में क्या पढ़ाते हैं गलत संस्कार महाविद्यालय में गलत संस्कार गलत बताते हैं झूठा बताते हैं अब प्राकृतिक बताते हैं प्रकृति की ओर जब जाते हैं है, है, तो संस्कृति की निर्मित होती है प्रकृति से दूर भागते हैं तो विकृति निर्माण होती है ये विकृति चढ़ रही है शिक्षा के नाम पर समाज सेवा के नाम पर जैसे हम पर संस्कार आवश्यक है उसी तरह बीजों पर भी संस्कार आवश्यक होते हैं साथियों क्या होता है कि अकस्मात बादल आते हैं मेघ आते हैं उसके साथ बहती हवा भी आती है और उस हवा के साथ जो बीमारी पैदा करते हैं उस फपुंद के राक्षस फपुंद के कोष भी आते हैं बिजांड भी बहकर आते हैं जो कीटाणु नुकसान करते हैं बीमारी पैदा करते हैं उन जंतु के कोश भी बहकर आते हैं विष खुला है तो बीजे के सतह पर बैठ जाते हैं बीजों के सतह पर बैठ जाते हैं राक्षस आकर बैठ गए अगर इनको आप संस्कारित नहीं करते तो राक्षस नष्ट नहीं होंगे। इसके लिए उसको संस्कार करना है अगर संस्कार नहीं किया जैसे वैसे बीज हमने भूमि में डाल दिया तो ये क्या करते हैं भूमि में उनकी संख्या बढ़ती है और फिर ये जो राक्षस जीवाणु है जड़ों में घुसते हैं काय में प्रवेश करते हैं जड़ों और में और पूरे शरीर में फैलते तो बाद में आपको मालूम पड़ता है पौतों तो पर क्या क्या डाक पड़ रहे हैं कौन से डाक पड़ रहे हैं काले पीले धब्बे पड़ रहे हैं भाव बढ़ रहे हैं बात नहीं पता पीला पड़ रहा है और नीचे गिर रहा है ये बीमारी आ रही है इनको बोलते सिक बोन डिजेस यानी जरो के माध्यम से होने वाली बीमारी इसका मतलब है अगर हमें संस्कार करना है तो इनको भगाना पड़ेगा इनको भगा संस्कार करना ही पड़ेगा ये जो फपुंद है इसका मतलब है फपुंदनाशि हमें कुछ तो मिलना पड़ेगा ये जो जंतु है कीटाणु है उनका रोक करने वाले कुछ जंतु रोधक चाहिए तो ये ये सारे मुद्दे सामने रखते हुए मैंने प्रयोग किए अंत में एक बहुत ही सुंदर संस्कार देने वाला एक साधन हमारे पास उपलब्ध हुआ जिसको मैंने नाम दिया बीजामूत क्या नाम दिया बीजात लिखिए बीजात कैसे तैयार करना है 100 किलो बीज संस्कार के लिए 20 लीटर पानी लीजिए। सौ किलो बीज संस्कार के लिए 20 लीटर पानी दिए उसमें 5 लीटर देशी गाय का ही मूत्र डालिए अगर गोमूत्र उपलब्ध नहीं है तो मानव का मूत्र भी चले मानव मान्य कौन शाकाहारी यानी वो मानव होता है मांसाहरी कौन होता है मानव नहीं होता है। कौन है होता है हाईवान होता है तो हमें किसका चाहिए शाकाहारी मांगो उसमें पांच किलो देशी गाय का गोबर ताजा डालिए क्या लिया आपने पांच लीटर क्या लिया गौमूत्र लिया बाद में क्या लिया पांच किलो गोबर लिया, लिया। मानो दोनों दोनों ले लिए आपने दोनों ले लिए कोई एक ले लिया आप ठीक है उसमें पचास ग्राम खाने का चुना, लगाने का नहीं दूसरों को खाने का चूना पचास ग्राम वो हम पान में खाते हैं ना क्या बोलते हैं आप में थो थो थो थो। हाँ <laughsatures> हाँ पान में लगाने वाला पचास ग्राम चुना, लोगों को लगाने वाला नहीं पान को लगाने वाला पचास ग्राम चुना। फिर एक मुट्ठी खेत के मेड़ की मिट्टी एक मुट्ठी खेत के मेड़ की मिट्टी अथवा जड़ों को चिपकी हुई मिट्टी जड़ों को लगी हुई मिट्टी एक मुट्ठी, जो सगी मां है वो तो क्या है जड़ों को खिलाने वाली सगी मां कहां है जड़ों के पास एक मुट्ठी जड़ों के पास की मिट्टी दिया? अब उसको घोलिए लकड़ी से सव्य गति से घोलिए घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं उस गति से बाएं से दाएं बाएं से दाएं डाये गति है उसी गति से घोलिए या दट इज दूनिशियल डायरेक्शन घोल दिया उस बोरी रखे रात भर रखे उसको गोई रखकर रात भर रखे और दूसरे दिन बी संस्कार करें दूसरे दिन बी संस्कार करें कृषि वैज्ञानिक आपको बी संस्कार ले कौन सी दवा बताते हैं बाईस दिन बताते हैं ना बाईस हम्म साथियों बाविस टीन खतरनाक दवा है नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए बावीस टीन कॉपर फंगिसाइड है ताम्रयुक्त फमुननाश दवा है और वो हमारे मित्रों को भी खत्म करता है दुश्मनों को भी खत्म करता है दो प्रकार के फपुन होते हैं एक होता है जो नुकसान करता है जड़ों को गलाता है पौधों को सुखाता है यह दुश्मन फपु है जैसे फाइटोक्थोरा है फाइटोक्थोरा कौन सा है खतरनाक दुश्मन फंगस है लेकिन फाइटोथोरा को भगवान ने अमल पट्टा नहीं दिया फाइटोक् जो खतरनाक फंगस है दुश्मन है उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा मिश्र फंगस दिया उसका नाम है ट्राइकोडर्मा नाम है हम अं दोनों एक ही परिवार के फैटो मार्स डिस्क्र परिवार के इसका मतलब है जब भी आप बारिशिंग का उपयोग करते हो ये दुश्मन तो खत्म होता ही है लेकिन साथ में कौन खत्म होता है कश्मीर में पाकिस्तानी घुसकर घुस गए कहां छुप गए मालूम नहीं फिर एक निर्णय ले लिया किसी ने बताया कि भाई ऐसा करो कश्मीर पर एटम बम डाल दो ताकि वो दुश्मन खत्म हो जाए और मुझे बताइए एटम बम डालने के बाद केवल दुश्मन खत्म होंगे कि आप भी खत्म होंगे खत्म क्या चल रहा है कुछ वैज्ञानिकों का क्या चल रहा है अज्ञान फैला रहे साथियों बावीस दिन हमें लेना है क्योंकि जीरो बजट है कुछ भी खरीदना नहीं गांव का पैसा गांव में गांव का पैसा शहर में शहर का पैसा इसका मतलब है बाविष्टीन खरीदना नहीं केवल इसका विकल्प क्या है बीजावृत है देखिए कैसे उपभोग करना है एक कदल एक कदल घास वर्गीय फसले एक कदल घास वर्गीय फसले एक कदल तृण धान्य फसले क्या बोलते हैं आप हिंदी में घास होती है ना घास ग्रास होती है जैसे जिसके पत्ते तलवार जैसे हैं तलवार जैसे होते हैं जिसका बीच एक कदल है वो बसले बिलोंग टू तो ग्रामीणी फैमिली जैसे धान गेहूं लिखिए धान गेहूं मका जवार बाजरा धान गेहूं मका जवार बाजरा नौनी रागी ऑल सीरियल्स एंड ऑल मिलेट्स सभी प्रकार के सुना धान्य साथ में तिलन साथ में तिलहना तिलन को क्या कहते हैं? तेल देने वाला। हाँ तेल देने वाला तिलन मूंगफंडी छोड़कर सोयाबीन छोड़कर इनमें से, इन से चुनी हुई फसल लें उसके बीच किसी फर्श पर थोड़ा फैला दें किसी फर्श पर थोड़ा फैला दें अथवा देसी गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर फैला दें बाद में अंदाज से बीजाम्बू छिड़के बीजों पर अंदाज से अप्रोक्सीमेटली आपको इतना ही आपके हाथ इतना ही डालते हैं आप मन को एक आज्ञा दीजिए कि ये इतने किलो बीज है उतना ही डालना है आपका हाथ उतना ही डालेगा ज्यादा नहीं डालेगा अंदाज से बीजांग छिड़के बीजों पर दोनों हाथों से मले रब दिट बाय बोथ हैंड्स दोनों हाथों से मले छाया में सुखाइए और बोइए अब लिखिए दलन हां लिखे ओके हवा बहती है तो दो घंटे में सूख जाता है अब लिखिए इसका बाद में बताऊंगा उसको उसको कितने दिन तक अभी बढ़ती है तो लिख लीजिए पद्धति दलन, दलन के, दलन के बीच, दालों के बीच, दलन के बीजों का छिलका पतला होता है घिसने से निकल जाने की संभावना होती है दलन के चुने हुए फसल के बीज ले, उसको थोड़ा फैलाइए अंदाज से बीजा दोस्त दोनों हाथों से मलना नहीं है डोंट ड्रब द सीड दोनों हाथों से मलना नहीं है छिलका निकल जाएगा केवल दोनों हाथों की उंगलियां फैला दें और धीरे से उंगलियों से नीचे ऊपर करें बीजों को धीरे से उंगलियों से नीचे ऊपर करें संस्कार हो जाएंगे छाय में सुखाइए और बोइए अब देखिए मूंगफल्ली सोयाबीन इन दोनों के छिलके बहुत पतले होते हैं संवेदनशील होते हैं दे आर टू सेंसिटिव इसलिए इनके इच्छित बीज ले जितना बीज है उसका दस गुना मात्रा में घन जुआम दस किलो है तो कितना घन जुआम 10 प्रतिशत माने कितना है? था था था। हाँ नहीं 10 किलो भी है तो कितना एक किलो घर जी दस प्रतिशत है न और फिर उंगलियों से धीरे से उसको मिलाइए उंगलियों से घन जो अमृत उसको बीजों के साथ धीरे से मिलाइए नीचे ऊपर करिए धीरे से संस्कार हो जाएंगे आपको दिखाई नहीं दे रही संस्कार हो जाएंगे घन जुआमृत जितने अगर 100 किलो बीज बीजे तो कितना घन जुआमृत 10 किलो, किलो ठीक है <laughs> अब लिखे, गन्ना के बीज केले के कंद, राइजोम्स, अब द बनाना केले के कंद, के आलू हल्दी अदरक इनके कंद इनमें से चुनित फसल के बीज, बांस के टोकरी ले, और बीजो सही टोकरी बीजामूत में कुशन के लिए डुबोए बीजामूत में क्या डुबोना है वो बास्कुटी डुबोना है वो जो टोकरी है ना बीजो सकट डुबोना है बीजामूत में जल्दी से काम हो जाता है उसमें रखकर निकालकर उसकी खेत में अभिवृद्धि करें सब्जियों के बीच सब्जी के बीज पाकेट में से निकालकर ठंडे पानी से उसका पाप धो डालिए उसको जो जहर लगा है वो पानी से धो दीजिए बाद में बीजा का संस्कार कर चाय में सुखाएं फलों के बीच फलों के बीच भी इसी तरह संस्कारित करें लगाएं छाट कलम छाट कलम छाट कलम को क्या बोलते हैं कलम कलम गुलाब कौन कौन से कलम लगाते हैं आप पॉपुलर हम बोल रहे है? सही है पॉपुलर सहजन ग्लिया खाने का पान ब्लैक पेपर काली मिर्च वेनिला ये सब एक बांबू के बांस के बास्केट में ले बीजामूत में डुबोए और लगाए अब लिखे पौधशाला पौधशाला को क्या बोलते हिंदी में नर्सरी बोलते हा हिंदी में नर्सरी बोलते पौधशाला में बीज डालने के पहले बीजामूत का संस्कार करें बाद में बोआई करें पौधशाला के गद्दी पर बाद में बोआई करें रोपाई के पहले पौधशाला से पौधे उखाड़ने के बाद रोपाई के समय रोपाई के पहले पौधशाला से पौधे उखाड़ने के पश्चात पौधों की जड़े बीजामूत में डूबोए जस्ट डिप धरूर सिंधर बीजामूत डूबोए और रोपाई करें साथियों अभी हमने बीजा मृत ने क्या लिया देशी गाय का गोबर लिया देशी गाय का गोबर अद्भुत फंगी है अद्भुत यानी साइड काम ने क्या किया नाश किया ये जो जंतु है कीटाणु उनको रोकने का काम देशी गाय का गोमूत्र करता है गोमूत्र जंतु नाशक नहीं है जंतुरोधक है बहुत ही बढ़िया काम करता है इसलिए हमने गौमूत्र लिया जब गोबर गोमूत्र एक साथ आते हैं तो कुछ हद तक उसकी आम्लता बढ़ती है आम्लता घटाने के लिए हमने क्या लगाया चूना लगाया और एक बीजा बनाया साथियों आप वो पाकिट खरीदते हैं बीजों का उस पर लिखा होता है पचपन प्रतिशत अंकुरन क्षमता लिखा होता है ना पचपन क्यों? नब्बे क्यों नहीं इसका कारण है इसका कारण इसका कारण है लिखते तो सौ लिखते दो सौ लिखेंगे वो लिखने में क्या है कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है ये अंकुरण क्यों नहीं होता सिक्षत इसका कारण है ये बीजों के अंदर कुछ रासायनिक तत्व होते हैं बीजों के अंदर कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं इनको कहते अंकुरन विरोधी तत्व अंग्रेजी में कहते हैं एंटी जर्मेंटिंग अफ्ला टॉक्सिस एंटी जर्मेटिंग अफ्ला टॉक्स ये रोकने का काम करता है इसका भी कुछ कारण है इसका भी कुछ कारण है वो अनुंशिक क्षेत्र में जाता है कारण लेकिन ताज्जुब होगा आपको मालूम पड़ेगा जब आप बीजाबूत का संस्कार करते हैं ना सारे फ्लड टॉक्सिन न्यूट्रल होते नब्बे प्रतिशत के ऊपर कितना मोर देन नाइन्टी परसेंट नब्बे प्रतिशत के ऊपर अंकुरु तो का चमत्कार का चमत्कार बीजाबूत का चमत्कार आपको मालूम पड़ेगा कि आप जब मूंगफली बोते हैं सोयाबीन बोते हैं तथा चना बोते हैं एक महीने के उपरांत जब खेत में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ पौधे मुरझा गए हैं और गिर रहे हैं सही बात है ना मर रहे हैं। ये काम जुआनो करते खतरनाक जैसे फ्यूजीरियम है कुछ प्रकार के से। ये खतरनाक है जड़ों को करा देते हैं। इनको नष्ट करने का काम हमारे मित्र जो युवा होते हैं वो बीजामृतने होते हैं आप बीजाम का संस्कार करें एक भी पौधा नहीं मरेगा गारंटी एक पौधा भी नहीं भरेगा गारंटी भूमिका का शुद्धिकरण बीजों का शुद्धिकरण बीज संस्कार के लिए बीजाऊ बीज अमृत प्यार करने के लिए हमने कुछ भी खरीद कर नहीं डाला घरों जीवामृत तैयार करने के लिए हमने कुछ भी खरीद कर नहीं डाला और जीवामूत तैयार करने के लिए भी कुछ भी खरीद कर हां गुड़ डाला है गुड़ डाला है गुड डाला है तो खरीदना ही नहीं है अगर गन्ना है तो गन्ने से आपके घर में बहुत ही प्राकृतिक गुड़ बना सकते हैं सरल विधि है सरल विधि है।, है नहीं तो दस किलो गन्ने के टुकड़े बने बताए ना गन्ने के टुकड़े डाल सकते हैं। गुड़ की कोई आवश्यकता नहीं है एक आ, अपना पपीता लगाया कितने फल मिलते हैं? सौ फल मिलते हैं, फल ही फल है एक सपोटा लगाया चीकू ढाई हजार याने दस हजार चीकू मिलेंगे एक, एक केला लगाया अमरूद लगाया तो आपको घर में फल मिलते हैं फलों का गुदा भी ले सकते हो खरीदने की कोई आवश्यकता और कुछ नहीं मिला तो आश्वासन है ना? आश्वासन तो मुफ्त में मिलते हैं चुनाव के समय वो भी एक किलो डाल सकते डाल सकते तो साथियों नेताओं के आश्वासन तो साथियों हमने कुछ भी खरीद करने नहीं डाला है। बेसन है तो हमने घर में हमें तैयार करना है हमारे गन्ने में हमें दलन लेना है कल हो जाएगा विषय कैसे लेना है हमारे हर फसल में दलन लेना है घर में घर की मुर्गी कैसे मालूम आपको यही तो पकड़ी जाते हैं यही पकड़ी जाते हैं तो ठीक है भाइयों अभी थोड़ा पांच मिनट समय लूंगा बाद में छोड़ देंगे